श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद कुश्ती बाद लाटू खूब खा सकते थे एक दिन ठाकुर योगिन को भोजन के बारे में सावधान कर रहे थे जिसे सुनकर लाटू भी अपने भोजन की मात्रा घटाने लगे इससे प्रारंभ में उन्हें बहुत ही कष्ट होता था भूख के मारे पेट में दर्द होने लगता था एक दिन लाटू और राखाल कु लड़ रहे थे दोनों में कोई किसी को हरा नहीं पा रहे थे यह देखकर ठाकुर ने विनोद में कहा अरे तुम लोगों का तो यह गज कच्छप जैसा युद्ध हो रहा है कोई किसी को हरा नहीं पा रहा है हंसी में ये बातें कहने पर भी ठाकुर को यह समझते देर न लगी कि साधना कठोर परिश्रम तथा अल्प आहार के सम्मिश्रण सम्मिश्रण के कारण लाटू का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है इसीलिए उन्होंने कहा इतना कम भोजन और इतना अधिक श्रम इन दोनों को अति मात्रा में करने से स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा इतने पर ही वे निश्चिंत नहीं हुए बल्कि कुछ दिन तक लाटू को अपने पास बैठा कर खिलाते रहे और अपने हाथ से उनकी थाली में घी परोसते रहे तब से लाटू ने भोजन के संबंध में मध्य पंथा का अनुसरण किया फिर उन्होंने कुश्ती छोड़ दी केवल अभ्यासवश कभी कुछ धक्का कर लिया करते थे ईर्ष्या अभिमान आदि को जीतने के संबंध में भी ठाकुर की दृष्टि सर्वदा जागृत रहती थी एक बार उन्होंने राखाल को पान लगाने के लिए कहा पर राखाल बार बार इनकार करने लगे ऐसे व्यवहार के भीतर निहित प्रगाढ़ प्रेम के प्रति लक्ष्य न करके लाटू केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से बोल उठे यहाँ क्या राखाल बाबू आप उनका आदेश नहीं सुन रहे हैं और उनकी बातों पर जवाब दे रहे हैं यह कैसा व्यवहार है होते होते दोनों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया ठाकुर को भी इसमें बड़ा आनंद आया वे पान लगाने की बात को भूल ही गए और रामलाल को पुकार कर कहने लगे अरे रामलाल राखाल और लाटू का युद्ध देखना हो तो आ जा रे रामलाल आते ही सारी बातें समझ गए इसीलिए ठाकुर ने जब हंसते हुए पूछा इनमें बड़ा भक्त कौन है तो उन्होंने साहस से उत्तर दिया मालूम होता है राखाल लाठू उभर पड़े मानो आग में घी पड़ गया हो ठाकुर ने भी तब विनोद पूर्वक कहा राखाल में ही अधिक भक्ति है देखना राखाल कैसे हंस हंसकर बातें कर रहा है और लाठू की ओर इशारा करते हुए वह देख कैसा आपे से बाहर हो गया है क्रोध तो चांडाल होता है क्रोध से श्रद्धा भक्ति सब उड़ जाती है मानो मानोजोग के मुंह पर नमक पड़ गया लाटू अपना अपराध स्वीकार करते हुए चुप हो गए तब ठाकुर ने उन्हें समझाते हुए कहा पान खाने की इच्छा इस देह को हुई थी इसीलिए राखाल उसे अस्वीकार कर सका देह के भीतर जो है उनकी इच्छा यदि होती तो राखाल की मजाल नहीं थी कि उसे अस्वीकार करता अंत में विवाद के शांत हो जाने पर लाटू ने ही पान लगाया दक्षिणेश्वर में एक दिन किसी भक्त की असभ्यता पर लाटू का धैर्य छूट गया और उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया पता नहीं वे भक्त इससे दुखी हुए थे या नहीं परंतु ठाकुर ने लाटू से कहा यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें ऐसी कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए एक तो वे ऐसे ही संसार की ज्वाला में जल भून रहे हैं फिर यहाँ आने पर भी यदि तुम उनकी गलतियों पर इतनी कठोर बातें कहकर उन्हें दुख दोगे तो बताओ वे लोग और कहाँ जाएंगे इतने पर ही संतुष्ट न होकर दूसरे दिन उन्होंने लाटू को उन भक्त के घर भेजा जिससे उनके मन का कष्ट दूर हो जाए लाटू के भक्त के यहाँ से लौटने पर उन्होंने पूछा क्यों रे यहाँ का मेरा भी प्रणाम कहाँ आया है ना ठाकुर का प्रणाम भक्त को या भला कैसी बात लाटू भला क्या उत्तर देते पर ठाकुर का प्रणाम कहने उन्हें पुनः भक्त के घर जाना पड़ा प्रणाम की बात सुनते ही भक्त आकुल होकर रोने लगे और लाटू भी उनकी भक्ति का यथार्थ परिचय पाकर अपना भ्रम समझ गए